पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौंतीस यह चक्र शिव नेत्र ऑर्गन ऑफ क्लैरवोयानेंस दिव्य दृष्टि का यंत्र है प्राण तोषणी तंत्र में एक चौसठ दल वाले ललना संज्ञक चक्र की तालु में और एक सतदल वाले गुरु चक्र की अवस्थिति ब्रह्मरंद में बतलाई है तथा किसी किसी ने सोम चक्र, गुरु चक्र, मानस चक्र ललाट चक्र आदि का भी वर्णन किया है किंतु ये सब सातों चक्रों के ही अंतर्गत है क्रियात्मक रूप से इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है सहस्त्रार व शून्य चक्र इसका संकेतक स्थूल रोग सेरेब्रल प्लेक्सस है पहला स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध से ऊपर सब शक्तियों का केंद्र है आकृति नाना रंग के प्रकाश से युक्त सहस्त्र पंखुणियों दलों वाले कमल जैसी है तीसरा दलों के अक्षर पंखों पर अ से लेकर क्ष तक सब स्वर और वर्ण है चौथा तत्व तत्वातीत है पांचवा तत्व तत्वबीज विसर्ग है छठवां तत्वबीज गति बिंदु है सातवां लोक सत्यम है आठवां तत्वबीज का वाहन बिंदु है नवाँ अधिपति देवता परब्रह्म अपनी महाशक्ति के साथ दसवां यंत्र पूर्ण चंद्र शुभ्र वर्ण ग्यारह फल अमर होना मुक्ति इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर सर्व वृत्तियों के निरोध रूप असंप्रज्ञा समाधि की योग्यता प्राप्त होती है कुछ विद्वानों तथा अभ्यासियों का विचार है कि उपनिषदों में जो अंगुष्ठ मात्र हृदय पुरुष का स्थान बतलाया गया है वह ब्रह्मरंध्र ही है जिसके ऊपर सहस्त्र सहस्त्रार्थ चक्र है क्योंकि यही अंगुष्ठ मात्र आकाश वाला है यही चित्त का स्थान है जिसमें आत्मा के ज्ञान का प्रकाश अथवा प्रतिबिंब पड़ रहा है और इसी स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर असंप्रज्ञा समाधि अर्थात सर्ववृत्ति निरोध होता है शरीर में जीवात्मा का कौन सा स्थान है इस संबंध में कई बार प्रश्न किए गए हैं वास्तव में आत्मा के ज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ रहा है चित्त ही कारण शरीर है इस कारण शरीर के संबंध से आत्मा की संज्ञा जीवात्मा होती है कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में व्यापक हो रहा है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में इस प्रकार जीवात्मा सारे ही शरीर में व्यापक हो रहा है फिर भी कार्यभेद से उसके कई स्थान बतलाए जा सकते हैं सामान्यतः तथा तो सुसूप्ती अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय देश बतलाया गया है क्योंकि हृदय शरीर का मुख्य स्थान है यहीं से सारे शरीर से नाड़ियाँ जा रही हैं सारे शरीर का आंतरिक कार्य यहीं से हो रहा है हृदय की गति रुकने से सारे शरीर के कार्य बंद हो जाते हैं इसलिए सुसुप्त की अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय कहा जा सकता है जैसा कि उपनिषदों में बतलाया गया है यत्र सुप्तोभूत यह एस विज्ञानमय पुरुष पुरुष तदेशा प्राणा विज्ञान विज्ञान आदाय यह ऐसोर अंतर्हदय आकाश तस्म क्षेत्र जबकि यह पुरुष जो यह विज्ञान स्वभाव है गहरा सोया हुआ होता है तब वह इन इंद्रियों के विज्ञान के द्वारा विज्ञान को लेकर जो यह हृदय के अंदर आकाश है वहां आराम करता है स्वप्नावस्था में जीव का स्थान कंठ बतलाया है क्योंकि जागृत अवस्था में जो पदार्थ देखे, सुने या भोगे जाते हैं उनका संस्कार बाल के हजारवें भाग जैसी बारीक कंठ में स्थित एक हिता नाम की नाली में रहना बतलाया गया है इसलिए अनुभूत पदार्थ और उनका ज्ञान स्वप्न अवस्था में कंठ में होता है जागृत अवस्था में जीवात्मा बाह्य इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों को देखता है बाह्य इंद्रियों में नेत्र प्रधान है इसलिए जागृत में जीवात्मा की स्थिति उपनिषद में नेत्र में बतलाई गई है यथा यह ऐसो क्षिनी पुरुषो दृश्यत एस आत्मे थी छांदोग्य उपनिषद यह जो आँख में पुरुष दिखता है यह आत्मा है संप्रज्ञात समाज में जीवात्मा का स्थान चक्र कहा जा सकता है क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का स्थान है इसी को दिव्य नेत्र तथा शिव नेत्र भी कहते हैं इसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान ब्रह्मरंध्र है क्योंकि इसी स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि अर्थात सर्ववृत्ति निरोध होता है